देवी भागवत दूसरा स्कंध अर्जुन नकुल और सहदेव इन तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए ब्राह्मणों को बहुत साधन दान किया और दे क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ मन में चले गए कुंती और विदुर ने भी साथ दिया महामती धृतराष्ट्र के वन जानते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हो गए पुत्रों के मना करते रहने पर भी उनकी बात न मानकर धर्मशील कुंती धृतराष्ट्र के साथ वन में चली गई भीमसेन एवं अन्य बहुत से वीर सभी गंगा के तट तक पहुंचाकर वहां से रोते बिलगते लौट कर हस्नापुर चले आए गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रभृति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया उसे फूस से छाया गया था मन और इंद्रियों को वश में करके वे वहीं तपस्या करने लगे जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें छह वर्ष बीत गए तब युधिष्ठिर ने खेत प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है वे वन में हैं और उनका शरीर दुर्बल है अतम मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन करने के लिए मैं वहाँ जाऊँ महात्मा विदुर और सर्वज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी मेरा तो ऐसा विचार है तुम्हें यदि यह बात जतती हो तो हम सभी वहाँ चले युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा द्रौपदी और विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे सतयुपाश्रम पर पहुँच कर सब ने परत पर भेंट की जब वहाँ विदुर नहीं दिख पड़े तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती पास में कुछ रखते भी नहीं कहीं गंगा के तट पर बैठ कर सनातन श्रीहरि का ध्यान करते रहूँगे दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे देखा विदुर जी एकांत वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा मैं युधिष्ठिर आपके स्त्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ वे सामने खड़े हो गए आवाज़ विदुर जी के कानों में पड़ी किंतु उस समय पुण्यात्मा विदुर जी मिट्टी के धूहे जैसे हो गए थे कुछ बोले नहीं छल भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया क्योंकि वे दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे इस प्रकार विदुर जी का पांच भौतिक शरीर शांत हो गया युधिष्ठिर ने महान शोक प्रकट किया मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की इतने में स्पष्ट सुनाई देती हुई आकाशवाणी होने लगी राजन ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे इनका दाह करना उचित नहीं है तुम तो इच्छानुसार चले जाओ